राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी सुबोधानंद दीक्षा देते समय वे अपने आप को गुरु नहीं मान सकते थे दीक्षार्थी को टालने के लिए वे पहले कहते बाबा मैं मूर्ख हूं कुछ जानता नहीं मुंह से संस्कृत उच्चारण नहीं निकल पाता देख कर डर जाओगे काफी अनुनय विनय के बाद उनसे दीक्षा पाने में सफल होकर संभव है कि कोई शिष्या कहती महाराज मैं तो गायत्री नहीं जानती और न पूजा या स्तव करना ही जानती हूँ लोग न्यास करते हैं त्रिसंध्या गायत्री करते हैं मुझे वह सब बताइए सरल खोखा महाराज कहते माई मैं वह सब नहीं जानता खोखा बच्चा जो हूँ तो भी मैंने जो कुछ पाया है जाना है और जिससे मैं आनंद में हूँ वही तुम्हें दिया है सिर्फ जब ध्यान और मनोनिग्रह किए जाओ पहले तो वे महिलाओं से बातचीत करना दूर रहा उन्हें देखते ही मुँह फेर चल दिया करते थे एक बार स्वामी जी ने यह देखकर कहा खोखा महिलाएं ठाकुर की बातें सुनने को आती हैं तुम बताना तुम लोग भी यदि उन्हें इस प्रकार डालते रहोगे तो बताओ वे किसके पास जाए यह जगदम्बा की प्रतिमूर्ति हैं इनसे माँ और कन्या के समान मिल इसके बाद से खोखा महाराज इस संबंध में पहले की अपेक्षा उधार हो गए और माता अथवा कन्या ज्ञान से उनके साथ बातचीत तथा पत्र व्यवहार करने लगे महिलाओं को लिखे गए उनके पत्रों के प्रारंभ में मधुर माई संबोधन करता रहता था उनके कार्य में अत्यंत नियमितता तथा सुव्यवस्था रहती थी जब वे मठ भवन की दूसरी मंजिल पर स्वामी जी के कमरे के बगल में रहते थे उन दिनों वे प्रतिदिन निर्दिष्ट समय पर नीचे उतरते और मठ भवन से अतिथिशाला तक गंगा के किनारे थोड़ी देर चहलकदमी करके अपने कमरे में लौट आते थे एक दिन दोपहर को भोग का घंटा होने में देरी होते देखकर कोठारी से कारण पूछा तो उन्हें पता चला कि विशेष भोग की तैयारी हो रही है वे तुरंत बोले ठाकुर को राक्षसी मेला में 12 बजे के बाद भोजन करना पसंद नहीं था उन्हें ठीक समय पर भात दाल या जो कुछ बन सके वही भोग देकर बाद में विशेष भोग की व्यवस्था कर सकते हो नवागत ब्रह्मचारीगण भी उनके साथ अबाध रूप से मिलते जुलते थे वे पूर्ण सहानुभूति के साथ उनके सुख दुख की बातें सुनते आवश्यकता होने पर उनकी बातें प्रबंधक सन्यासियों तक पहुंचाते, तथा यथा साध्य उनकी असुविधाएँ दूर करने का प्रयास करते एक बार एक ब्रह्मचारी को उसकी किसी गलती के कारण दंड दिया गया यह निर्धारित हुआ कि उसे मठ के बाहर रहते हुए भिक्षा मांग उधर पूर्ति करनी होगी भिक्षा के लिए जाने पर ब्रह्मचारी को थोड़ी सी दाल मोठ के सिवा और कुछ भी नहीं मिला भूख से व्याकुल होकर वे मठ के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे पर अंदर प्रवेश करने का साहस न जुटा सके खोखा महाराज को सब कुछ पता चला तो उन्होंने प्रबंधकों से उनके लिए क्षमा मांगी और इस प्रकार उन्हें पुनः मठ में ले आए नमागतों पर अनेक कार्यों का भार रहता था पर इस प्रकार के कार्यों में अभ्यस्त न होने के कारण बहुतों के लिए वह एक समस्या बन जाती थी ऐसी परिस्थिति में खोखा महाराज स्वयं पूर्वक उन्हें ठाकुर के लिए पान लगाना तांबू तंबाकू भरना सब्जी काटना आदि सिखाते तथा साथ ही यह बात भी उनके मन में पूर्वक बैठा देते कि संपूर्ण मठ ठाकुर का है और सारे कार्य उन्हीं की सेवा है खान या पहनने ओढ़ने के बारे में उनकी आवश्यकता बहुत ही कम थी वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे बिना मांगे ही जो कुछ आ जाता उसी में संतोष का अनुभव करते थे भोजन के समय थाली में जो कुछ भी आ जाता वे आनंदपूर्वक वही ग्रहण कर लेते थे इस स्पृहारहित भाव के साथ उनके जीवन में ईश्वर निर्भरता का भी योग था इस विषय में गीता एवं भागवत के टीकाकार परम भक्त श्रीधर स्वामी के जीवन की निम्नांकित घटना प्रायः ही उनके मुख से सुन पड़ती थी एक कन्या को जन्म देकर श्रीधर की पत्नी का देहांत हो गया इससे उनके मन में प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ पर इसके साथ ही उनके मन में इस चिंता का भी उदय हुआ कि इस नवजात शिशु का पालन कौन करेगा अतः उस समय संकल्प को दबाकर वे कन्या के लालन पालन में लग गए परंतु शीघ्र ही उनके ध्यान में आ गया कि समस्याओं का कोई अंत नहीं है एक पर एक जटिलता बढ़ती रहने के कारण उनका संकल्प सदा के लिए स्थगित होने जा रहा है श्रीधर चिंतामग्न बैठे हुए थे कि उसी समय उनके सामने एक छिपकली का अंडा गिर फूट गया और उसमें से एक बच्चा निकल पड़ा ठीक उसी क्षण वहाँ एक कीड़ा आ गया जिसे उसने निगल लिया यह घटना देखकर श्रीधर को बोध हुआ कि इस सृष्टि के पीछे एक सुविचारित योजना है और जन्म के पहले से ही ईश्वर ने सबके लिए ठीक व्यवस्था कर रखी है श्रीधर की दुश्चिंता तत्काल दूर हो गई और वे संसार त्याग कर निकल पड़े थोखा महाराज के पूर्व आश्रम के लोग काफ़ी प्रसन्न थे एक बार उन लोगों ने संपत्ति की आय का एक भाग खोखा महाराज को देने का प्रस्ताव रखा परंतु उनका उत्तर था मैं सर्वत्यागी सन्यासी हूँ मुझे रुपये पैसे की आवश्यकता नहीं तुम लोग उस धन से साधुओं और गरीब दुखियों की सेवा करो